दुराशा रूपी दूध जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है ऐसे ही चित्त में दुराशाए होती है तो चित्त पुष्ट होता है भोग रूपी वायु के आहार से जैसे सर्प वायु का आहार करता है ऐसे ही चित्त में भोग रूपी आहार बढ़ने से चित्त पुष्ट होता है दुख देने के काबिल होता है संसार में आस्था रखने से संसार को सच्चा मानने से और विषय पदार्थों में घूमने से चित्री सांप पुष्ट होता है जगत में जो भी दुख है जो आपदाएं हैं, जन्म मृत्यु की अथवा यहाँ सुख दुख की जो भी आपदाएं हैं, वो सारी की सारी आपदाएं चित्त के कारण होती है शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन अमर है तो शरीर और आत्मा के बीच जो चित्त है उस चित्त को ही सुख दुख होता है वो चित्त ही पापी और पुण्य आत्मा होता है वह चित्त ही कामी और रामी होता है वह चित्त ही नरक में जाता है चित्त ही स्वर्ग में जाता है चित्त ही भला बनता है चित्त ही बुरा बनता है चित्त में ही आसक्ति होती, होती है और चित्त में ही विरक्ति होती है चित्त ही साधु बनता और चित्त ही ठग बनता है तात्पर्य है कि चित्त जिस वक्त जैसा है आदमी उस वक्त ठीक वैसा है चित्त अगर ब्रह्म का चिंतन करता है तो वो ब्रह्म रूप है और चित्त विषयों का चिंतन करता है तो विषय रूप हो जाता है चित्त चिंता करता है तो दुखी हो जाता है और चित्त चिंता छोड़ देता है तो सुखी हो जाता है तो इलाज चित्त का करना है देह का इलाज तो औषधि है और आत्मा के इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है तो इलाज है चित्त का तो चित्त जितना सूक्ष्म होगा उतना महान होगा सूक्ष्म तत्व में स्थित हो जाएगा और जितना स्थूल होगा उतना ठोकर खाएगा तो विषय विकारों का चिंतन करने से चित्त स्थूल हो जाता है और चैतन्य परमात्मा का चिंतन करने से चित्त सूक्ष्म हो जाता है संसार को सच्चा मानने से चित्त स्थूल हो जाता है विषयों का भोग भोगने से चित्त पुष्ट होने लगता है घनी भूतता बढ़ने लगती है और विषयों का उपभोग विषय रूपी वायुओं का उपभोग करने से चित्त पुष्ट होने लगता है संसार की आस्था रखने से और विषय पदार्थों में घूमने से रूपी सांप पुष्ट होता है तो रूपी सांप को जो पुष्ट करने में लगे हैं वो मानो अपने दुख को बढ़ाने में लगे है और चित्र पी सर्प को जो क्षीण होने में लगे हैं वो मानो अपना भविष्य उज्ज्वल करने में लगे हैं तो विषय चिंतन से संसार को सच्चा मानने से चित्त में भय राग द्वेष आदि आने लगता है और क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका आगे चलकर भान आदमी भूल जाता है अपने को भूलकर चित्त के संकल्प में जुड़ जाना अपने आप का प्रमाद करके देह को मैं मानना ये परमार्थिक प्रमाद है हैं हम चैतन्य स्वरूप हैं अमर हैं अविनाशी हैं आनंद स्वरूप लेकिन अपने को कोई आदमी या माई मान लेना परमार्थिक प्रमाद है परमार्थिक प्रमाद के बाद फिर व्यवहारिक प्रमाद हो जाता है अपने को जो कुछ माना उस मुताबिक कर्तव्य कर्म का त्याग करना यह व्यवहारिक प्रमाद है अपने को देह मानना देह से चित्त को जोड़कर अपने को देह मानना यह परमार्थिक प्रमाद है और अपने को कुछ मानने के बाद वो कर्तव्य न निभाना यह व्यावहारिक प्रमाद है दृत के जब पुत्र मर गए कौरव जब मर गए तो बड़ा दुखी हुआ उसको आश्वासन देने के लिए विदुर ने उनको उपदेश दिया लेकिन उसे लग नहीं रहा था अति पापी आदमी अथवा अति विषाद युक्त व्यक्ति को सज्जनों के संतों के वचन जल्दी से असर नहीं करते क्योंकि उनका रूपी सांप पुष्ट हो गया है जहर से विषाद से पुष्ट हो गया था उनका चित्त किसका ध्रत का विदुर ने उपदेश दिया लेकिन उनको असर नहीं हो रही थी आखिर विदुर जी ने अपने गुरुओं का आवाहन किया संकादी ऋषियों का और संकादी ऋषियों ने धृत को उपदेश दिया कोई मृत्यु नहीं है किसी का जन्म नहीं है ये सब भासता है माया मात्र जगत माया मात्र है ये चित्त के पुरने से है मेरा बेटा है मेरा बेटा जिंदा है मेरा बेटा मर गया मैं हूँ फलाना हूँ ये ना कोई मृत्यु है ना कोई जन्म है वास्तविक तत्व का कभी कुछ बिगड़ा नहीं तुम जो हो वास्तविक में उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता जो तुमने मान रखा है वो सदा टिक नहीं सकता तुम जो हो वो बिगड़ नहीं सकता और जो तुमने अपने को मान रखा है वो टिक नहीं सकता है मृत्यु मृत्यु कुछ नहीं मृत्यु कुछ नहीं है तो सावित्री अपने पति को वापस ले आई फलन आदमी नरक में पड़ते हैं पापी नरक में पड़ते हैं पुण्य आत्मा स्वर्ग में जाते हैं इस प्रकार की मृत्यु सुनी है शायद पुराणों में और लोगों की मृत्यु हो जाती है अर्थ निकलती है राम भाई राम तुम तो मृत्यु कैसे नहीं तब संदी ऋषियों ने कहा प्रमादो ही मृत्यु आख्यामितिश्रुतो प्रमाद ही मृत्यु है नासमझी ही मौत है चित्त के साथ जुड़ जाना और अपने खबर नहीं पाना ये मृत्यु है शरीर के साथ और चित्त के साथ जुड़ जाना ये मृत्यु है और शरीर को अमर बनाना ये संभव नहीं है शरीर को सदा सुखी रखना ये भी संभव नहीं है चित्त को सदा एक, एक एक जैसा रखना ये भी संभव नहीं है लेकिन जो सदा एक जैसा है उसको जानकर निश्चिंत होना यह संभव सीजर बड़ा प्रतापी राजा हो गया सीजर उसके दुश्मनों ने कुछ घाट घड़े तब साथियों ने कहा क्या आप अकेले घूमने न जाया करो सुबह या महल में अकेले या बाप बेटे या अकेले नहीं रहो श्री राम देखो इतनी दुश्मनी है चारों तरफ लोग तुम्हारे लिए क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या घाट घड़ते हैं और तुम अकेले घूमते हो अकेले सैर करने जाते हो ऐसा होता होगा सीज़र हंसा। बोले पागलो मृत्यु तो दो बार होती नहीं मृत्यु जब आएगी तो एक ही बार आएगी देह की मृत्यु होनी है और वो आएगी तो एक ही बार आएगी और जो लोग मृत्यु से डरते हैं वो तो रोज मरते हैं मृत्यु के भय से मौत का ही तो दुख है मरेंगे तो एक ही बार मरेंगे और मृत्यु का भय रखेंगे तो रोज रोज मरना पड़ता है भय भी तो आदमी कदम कदम पे मरता रहता है और मैं मरूंगा तो एक ही बार मरूंगा तो बार बार मरने से तो एक ही बार मरेंगे और क्या है श्री राम हकीकत में जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक आदमी बार बार मरता है और बोध हो जाए तो एक बार पूरा मरता है पूरा मरता है तो पूरे जीवन की शुरुआत होती है हम टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा जरी जरी जरी जरी रोज मरते जरी जरी जो मरते उनको बहुत दुख होता है जैसे चलते चलते कोई हाथ फेल हो गया तो आराम हो गया लेकिन उसका पहले एक उंगली काटो फिर दूसरी काटो फिर थोड़ा सा नाक काटो फिर थोड़ा कान काटो फिर थोड़ा हाथ काटो फिर जरा जरा जरा जरा काटो और फिर जरा जरा करते कटते जब मर जाए तो बड़ी बद्दी मृत्यु है ऐसे तो खा पी के सुहा हो जाए तो ऐसे ही आदमी छोटी छोटी चिंताओं में छोटे छोटे भयों में बहुत बार मर मरता है क्यों मरता है कि सांप भोगों की आकांक्षा करता है संसार को सत्य मानता है इससे तो चित्त को ही पृथक कर दो तो दो रास्ते हैं यद प्राप्त स्थानम सांख्यम तद योगम अपनी गम्य एकम साख्यम योगम च जो सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है वही योग के द्वारा प्राप्त होता है और अंत में वे की जगह पे पहुंचते हैं ऐसा जो देखता है वो वास्तविक में देखता है वास्तविक समझता है चलो तो अब ले आए चित्त क्या चाहता है चित वश होता है एक तो योग से क्रिया योग से प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि और दूसरा होता है कि चित्त से संबंध अपना विच्छेद कर ले शास्त्रीय प्रक्रिया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याश धारणा ध्यान समाधि अथवा श्रवण मनन नित करके साक्षात्कार करें। यह है शास्त्रीय प्रक्रिया और कभी कभी अनुभवी पुरुषों का यह अनुभव है कि इस प्रक्रिया से होता है तो सही बात है लेकिन कभी कभी चित्त के साथ तत्व में कभी कुछ बिगड़ा नहीं और प्रकृति को कितना भी शुद्ध करो तो सदा शुद्ध रहेगी नहीं तो चित्त और शरीर है प्रकृति तो प्रकृति तो प्रकृति है और पुरुष तो पुरुष है तो पुरुष को पुरुष जानकर उसमें तत्व में स्थित हो जाए और प्रकृति को प्रकृति मानकर उसके साथ संबंध विच्छेद कर दे तत्व साक्षात्कार हो जाएगा तत्व साक्षात्कार ऊंची बात है जरा तत्व सदा एक रस है और वो यहां भी है अब भी है सब जगह है तो तत्व सदा सबको प्राप्त है आत्मा सबको प्राप्त है सदा के लिए आत्मा सदा के लिए प्राप्त है और ऐसी कोई जगह नहीं है जब सर्वत्र ईश्वर तो हम ईश्वर में ही बैठे हैं जो सदा ईश्वर है तो अभी भी ईश्वर है जो सब में ईश्वर है तो हम में भी है तो हकीकत में तो पहले ईश्वर है बाद में हमारी आंख हमारी जीभ हमारा चित्त बाद में है पहले ईश्वर है इतना आसान है इतना आसान है फिर भी चित्त के साथ हमारा जो पुराना संबंध है इसलिए चित्त हमको भटकाता है कुछ खाकर सुखी होना चाहता है कुछ देखकर सुखी होना चाहता है कुछ करके सुखी होना चाहता है कहीं जाकर सुखी होना चाहता है कुछ मानकर सुखी होना चाहता है ये जो है चित्त की भ्रांति है ये चित्त सांप ये संसार को सच्चा मानता उसीलिए हम लोग परेशान होते हैं तो चाहता सुख है श्री राम हमारा चित्त चाहता है सुख तत्व परम सुख रूप है लेकिन तत्व का ऐसे बोध नहीं है और शरीर दुख रूप है इससे उसको विरक्ति नहीं है शरीर और संसार दुख रूप है उससे उसको वैराग्य नहीं होता और आत्मा सुख रूप है उसका उससे विधान नहीं होता इसलिए परेशान है और है चित्त परेशान और हम चित्त के साथ ऐसे एकमेक हो गए हैं कि हम परेशान हो रहे जैसे किसी नगर में बड़े बड़े नाले हो पहले के जमाने में क्या भूंगड़े भूंगड़े तो थे नहीं ये पाइपलाइन तो थे नहीं नालियां चलती थी नाले चलते थे अभी भी हैं कई जगहों पर जगह कीचड़ की जैसे ठक्कर नगर कुबेर नगर में तो अभी भी दर्शन होंगे श्री राम तो बड़े बड़े नाले होते हैं नाले में कोई गधा गिर नाले में गधा गिर जाए और राजा रोने लगे हाय रे हाय मैं नाले में गिर गया आई शो में नाले में गिर गया आई शो में नाले में गिर गया तो राजा होने के लायक ही नहीं है उसे निकाले ये बात ठीक है लेकिन गधा नाले में गिरे और बोले मैं नाले में गिरा और गधा नाले से बाहर आए तो वे मैं नाले से बाहर आया और गधा को होली के दिनों में कुछ रंग कर दे तो राजा बोले हाये मेरे को रंग कर दिया और गधा के ऊपर बोझा रख दे राजा बोले हाय रे मेरे ऊपर रेता रख दिया तो है तो उसके नगर का वो गधा ऐसे ही आत्मा तो है राजाओं का राजा हम तो हैं शाहों के शाह रूपी चित्रूपी संसार के नाले में गिरा है जय जय अब उसको अटकल से निकाले तो ठीक बात है लेकिन मैं संसार में गिरा मैं संसारी हूं मैं संसारी हूं मैं ये हूं मैं वो हूँ ऐसा करके जब दुखी होता है तो राजा अपने राजपद से चुत हो जाता है गिर जाता है और गधा को निकालना तो दूर रहा स्वयं गधा के साथ तादात में कर लेता है ऐसे ही चित्र गधा को विकारों से निकालना कीचड़ से निकालना तो दूर रहा स्वयं हम अपने को पामर पापी मानकर दुखी होने लगते मैंने गलती किया मैंने गलती की और जब किया तब किया उसको याद करके हम परेशान हो गए मेरे से पाप हो गया मेरे वहां मेरे घर एक आदमी आया था उससे भुला चली रोते हैं याद करके अरे जो बीत गई सो बीत गई तकदीर का शिकवा कौन करे जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे लेकिन हम चित्त के साथ जुड़ जाते हैं तो कुछ अच्छा किया उसको याद करके फूलते और कुछ बुरा किया उसको याद करके सुकड़ते तो फूलना सुकड़ना फूलना सुकड़ना ये चित्त को मलिन करना श्री राम कभी कभी अपनी असलियत की और भी देखो हकीकत में हम चित्त से जुड़ जाते हैं तो अपने को देह मान लेते हैं देखती हैं आंखें जुड़ जाते कि मैंने देखा सुनते हैं कान जुड़ जाते मैंने सुना है नाक, जुड़ जाते मैंने सुघा सोचता है मन और जुड़ जाते मैंने सोचा निर्णय करती है बुद्धि और अकड़ जाते मेरा निर्णय है मेरा निर्णय है मेरा निर्णय है ऐसा करके हम अपने ऊंचे खजाने से नीचे आ जाते हैं और इस चित्रूपी सर्प में गए परिश्रम के सिवार कुछ नहीं विष के सिवार कुछ नहीं इसीलिए चित्त को क्षीण करने के लिए महापुरुष ने उपाय बताए चित्त चाहता सुख है श्री राम बिना सुख के वो कुछ नहीं चाहता आपका चित्त अंताकण कहो चित्त कहो हृदय कहो एक ही वस्तु के बहुत नाम वो चाहता सुख है एक ही वस्तु के बहुत नाम वो चाहता सुख है तो सुख कैसे कैसे होते हैं एक होता है क्रिया का सुख कार्य करने का सुख मन थाल बना रहे बनाते बनाते अब मेरा मोन थाले अथवा मैं बेटी के और भेज रहे हूँ या ससुराल में लिए जा रहा हूँ मेरे ससुराल के लिए मसाला बनना है तो जहां ममता है और बनाया जा रहा है तो उसमें सुख मिलता है खाया ये भी क्रिया है इसमें सुख मिला बांटा इसमें भी सुख मिला तो ये क्रिया का सुख है स्त्री पुरुष का संसार व्यवहार हुआ शादी हुआ दहेज दिया लिया बहन बाजे बजे बजाये ये सब जो सुख है वो सब क्रिया का सुख है प्लेन में बैठे बहुत दिन से नहीं बैठे थे पहली बार बैठे कि हा हा लेकिन जो लोग बैठते वो घड़ी देखते कि कब आएगा कब आएगा एयरपोर्ट तो ये क्रिया का सुख में परिश्रम ज्यादा है और सुख थोड़ा है और कर्ता की वासना के अनुकूल क्रिया होती है तो सुख मिलता है ठीक बात है यह है क्रिया का सुख क्रिया के सुख में तीन पेटा बहेद है सात्विक राजस और तामस शराब आदि मांस आदि तामस है धन का लगा देना अथवा चंदा बंदा करके ज्यादा कट्ठा करना क्या है ने दस हजार ने पांच हजार है, है। आप क्या निशाड़ उ आत्मसुख से तुम वंचित हो जय जय धन परमन हरण को वैसा बड़ी चतुर दूसरे का धन हरण कर लिया दूसरे का मन जरा थोड़ी देर के लिए खुश कर दिया इसमें तो वैसा भी चतुर होती है क्या बड़ी बात लेकिन राजसी आदमी इसी में संतुष्ट होता है राजसी चित्त महाराज यह है क्रिया का सुख फिर होता है सात्विक सुख चलो गंगा नाये चलो आज जब किया आज आहार किया, आज किया, आज किया, किया, किया, किया, थोड़ा थोड़ा पुण्य दान कोई संतों का दर्शन किया, गए दर्शन गए करने, पग पग एक पग पग एक बड़भाग थे सातो वंदन प्रेम थी रे ई तो जग मौराष्ट्र ई तो जग म चाल था छे भगवान बापजी दर्शन कर आज पहुंचे चले और सात्विक जगह पर गए और मिला सुख एक क्रिया का सुख है श्री तो तामसिक क्रिया क्रिया और सात्विक क्रिया लेकिन है क्रिया का सुख है शरीर काम में आता है और चित्त तादात में करता है तब सुख मिलता है इसको बोलते क्रिया का सुख क्रिया के सुख में मेहनत ज्यादा है और सुख स्थाई नहीं है एक क्रिया का सुख है उपभोक्ता को जल्दी थका देगा क्रिया के सुख से भाव का सुख स्थायी है और परिश्रम कम है उसमें तो क्रिया का सुख परिश्रम ज्यादा देता है और सुख अस्थाई है बहुत थोड़ा रहता है इससे भावना का सुख ज्यादा है लेकिन वो भावना का सुख भी भाव अनेक बार अनेक भाव करने पड़ते भाव स्थायी नहीं रहता इसीलिए समाधि के सुख से भाव का सुख छोटा हो जाता समाधि में एक ही भाव बना रहता है इसलिए क्रिया के सुख से भाव का सुख ऊंचा है और भाव के सुख से समाधि का सुख ऊंचा है लेकिन वो समाधि भी दो प्रकार की होती है एक होती है निर्विकल्प और दूसरी होती है सब तो चित्त जब कार्य में स्थिर हो जाता है तब सविकल्प समाधि का सुख मिलता है और चित्त जब कारण में स्थिर हो जाता है तब निर्विकल्प समाधि का सुख मिलता है ये बातें बहुत ऊंची ऊंची है जब कार्य में लीन होता है कार्य और कारण क्या कि देखो आइसक्रीम जो है कार्य है और दूध और आइसक्रीम का जो सामान है बनाने का वो कारण है सोना कारण है और गहने कार्य है मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है रू कॉटन कॉटन कौ, कार्य है कारण है और कपड़ा कार्य है ऐसे ही अपना चित्त कार्य में स्थित होता है भावों की अपेक्षा कारण में स्थित होना यह ऊंची बात है ऊंचा सुख है लंबा देर रहता है। इससे शांति भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है सत्य संकल्प सामर्थ्य रिद्धि ये भी मिलती है क्रिया के सुख में रिद्धि सिद्धि नहीं मिलती शांति नहीं मिलती हर्ष मिलता है भावना में थोड़ा हर्ष थोड़ी शांति लेकिन महाराज समाधि के सुख में शांति भी मिलती है और सामर्थ्य भी मिलता है और समाधि के सुख में शांति सामर्थ्य तो मिलता है लेकिन वो सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा वो कारण कार्य में है और निर्विकल्प कारण में है इसलिए सविकल्प समाधि की अपेक्षा निर्विकल्प समाधि में ज्यादा शांति और ज्यादा सुख है ज्यादा सामर्थ्य है लेकिन निर्विकल्प समाधि से भी उत्थान हो जाता है निर्विकल्प तत्व का बोध जब तक नहीं होता है तब तक आदमी को सदा-सदा के लिए मोक्ष का अनुभव सदा-सदा के लिए मुक्ति का अनुभव नहीं होता तुलसीदास जी ने कहा निज सुख बिन मन हो वहीं थीरा निज मन आत्मा मैं हमारा मैं मैं को हटा दो तुम कौन हो कि मैं फलाना भाई हूं फलाना भाई को हटाओ फिर कौन हो कि मैं हूं तुम मैं को हटाओ फिर क्या है फिर जो है जहां से उठा उसको हटाओ हूं को हटाओ तो क्या है वर्णन नहीं कर सकते लेकिन है जरूर कौन हो कि मैं कलेक्टर हूं कलेक्टर पद को हटाओ कौन हो मैं हूं मैं को हटाओ कौन हूं हुँ, हुँ हूं हूं को हटाओ फिर क्या है ओ, फिर जो है उसी से सत्ता भाता है चित्त जय जय फिर जो है वो तुम ही हो फिर जो तुम्हारा है वही का वही ब्रह्मा जी का है लेकिन ब्रह्मा जी उसमें स्थित है तो इतने समर्थ है और हम लोग चित्त में चित्रूपी सर्प के शिकार बने हुए मेढक भागे जा रहे ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम, ओम, ओम. और दुख सुख क्यों होता है कि जितना चित्त में पाप होते उतना दुख होता है और जितना चित्त में पुण्य के संस्कार होते उतना सुख होता है लेकिन सुख एक बात है दुख दूसरी बात है परम शांति एकदम निराली बात है एक किसी संस्कृत पढ़ाने वाले आचार्य का लड़का बीमार हुआ तो आचार्य चिंतित हुए और संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी चिंतित हुए और बीमार होते होते वो मर गया मर गया तो सब चिखने लगे चिल्लाने लगे रोने लगे एक लड़का रोया दूसरा तीसरा पूरे आचार्य के पास पढ़ने वाले सब रोए उसको स्नान वनान कराया अर्थी वर्थी बांधिये और यात्रा गए तो सब रोते गए आंसू पोंछते गए आखिर उसके अग्नि संस्कार हो गया एक लड़का जो था उसके चेहरे पर रुद्र नहीं था बड़ी प्रसन्नता थी तो सब लड़के उसके तरफ देख बोलते थे ये कोई नास्तिक है आचार्य का पुत्र मर गया है और इसको रोना नहीं आता आखिर आचार्य को कह दिया आचार्य ने देखा क्यों रे मेरा बेटा मर गया और तेरे को कुछ हलवा मिला है क्या तेरे चेहरे पे खुशी शांति है किस बात बोले मैंने सुना है कि रुदन होता है पाप का फल है मैंने कोई पाप किया नहीं तो रो क्यों तो बोले मेरा बेटा मर गया तो सब लड़के रोते हैं मेरे को भी रोना है तेरे को क्यों नहीं रोना है? बोरे रोना आता है पाप के फल से हमने कोई पाप किया ही नहीं उसी मुझे रोना नहीं आता देखो ध्यान में रोना है उसको पाप का फल मत समझना कहीं ध्यान में रोता है ओके हमको पापी की लिस्ट में गिन लेंगे तो उसी बम मार के मत बैठना श्री राम वो तो विरह है लड़के से पूछा कैसे पाप का फल बोले हमने सुना है हमारे कुटुम्बियों ने हमारे पिता माता ने बताया कि पाप का फल है तो बोले मेरा बेटा मर गया उसीलिए मेरे को होता है तो बोले आपने कोई ऐसे कर्म किया होंगे कि आपके जीते जी आपका बेटा मर गया कोई ऐसे पाप हुए होंगे अगले जन्म में इस जन्म में इसलिए आपके होते हुए बेटा मर जाए तो बोले बाप के हुए हुए बेटा मर जाए तो समझो बाप के कोई पाप हैं कि हाँ जरूर पाप है वो तो हुई इसको कोई असर नहीं होती और लड़के की फूल चुन जा रहा था हरिद्वार रास्ते में जो लड़का प्रसन्न रहता उसका गांव आता था वो आचार्य वहाँ उतर गया और हस्तियों का कलश बताकर कहा कि तुम्हारा बेटा ऐसे-ऐसे मेरे पास पढ़ता था और ऐसे खेलते खेलते उसे चोट लगी और गिर पड़ा और महाराज वो चोट लगी सांप के ऊपर और सांप ने काट खाया और तुम्हारा बेटा मर गया उसके ये फूल है और गंगा जी में डालने चलो क्षण भर के लिए तो उस बेटे के माँ और बाप चुप हो गए बाद में जोर से हंसे बोले आचार्य ये मेरे बेटे के फूल नहीं हो सकते क्यों बोले हमने कोई ऐसा पाप ही नहीं किया कि हमारे जीते जी हमारा बेटा मरे राष्ट्र ने पूछा कि आदमी को अशांति क्यों होती है और अनिद्रा क्यों होती बोले निर्दोष व्यक्तियों पर जो दोष थोपता है निर्दोष व्यक्तियों को जो सताता है निर्दोषों का जो हक छीनता है उसकी नींद हराम हो जाती है जो चित्त को पुष्ट करता है तो चित्त भोग चाहता है और भोग के लिए आदमी दोष निर्दोषता का ख्याल नहीं करता है और अपने लिए कर्मों की जाल गूंज देता है तो आज योग वशिष्ट का यह पवित्र श्लोक है कि चित्त जो है दुराशा क्षीर पानेन न दुराशा दुराशा रूपी खीर के पान से हमारा चित्र रूपी सर्प पुष्ट होता है। खा की आशाएं तृष्णा है करते हैं इसीलिए हमारे से खाम खा के कर्म होते हैं और खाम खा के कर्म होते हैं ना तो वो फिर खा दुख होता है। हकीकत में तो हमारा आत्मा आनंद स्वरूप है सुख स्वरूप है सुख से ही हमारा आत्मा आत्मन चैतन्य से चित्त स्फुरीत हुआ भी सुख रूप होना चाहिए लेकिन दुराशा के कारण हमारे चित्त में कुछ भी जो आया सो खा लिया जो आया सो कर लिया जो आया सो बोल लिया जो आया सो देख लिया जैसा आया कर लिया कोई आदमी केमिस्ट की दुकान पे जाए जो आए सो दवाई खा ले और जो आए सो इंजेक्शन लगा देवे और जो आए वो पी ले तो फिर परिणाम भी जैसा आएगा तैसा आएगा ऐसे ही चित्त में अगर नियंत्रण नहीं है तो जैसा आया ऐसा कर लिया तो चित्त को संसार सत्य लगता है हमको संसार सत्य लगता है किसी के चार महल देखकर हमारी चार दीवारी हमें छोटी लगती है किसी का रूप देखकर हमारा रूप हमको ऐसा लगता है किसी के कपड़े गहने देखकर हमारे चित्त में ऐसी लालसा होती है तो ये सारी की सारी दुराशाएं हैं जिनके पास महल है गाड़ियां हैं कपड़े हैं सुख के साधन हैं फिर भी उनके चित्र में अगर आत्म शांति नहीं है समाधि का सुख नहीं है ज्ञान का सुख नहीं है तो वो तो घड़ी घड़ी में दुखी होते हैं। एक बड़ा साहब था वो बड़ा साहब का मेम साहब भी बड़ा था बड़ा माना लंबा चौड़ा नहीं जिसको थोड़ी सी चीजों में पुष्टि न हो बहुत बहुत चाहिए। जितना बड़ा उतना ज़्यादा चाहिए जितना बड़ा उतना ज्यादा चाहिए सब वो कोई पिक्चर लगी थी फर्स्ट क्लास उनकी नजर में बॉबी बॉबी होगी कोई ऐसी कोई बड़ा साहब ने मिसिस को कहा कि आज तो ड्यूटी पे सिग्नेचर करके आ गया हूं जय जय पिक्चर चलो चलना है तो। तीन से छह तो मैम साहब तैयार हुई ब्लाउज उसी कलर का साड़ी उसी कलर की रिबन उसी कलर की और सारे कपड़े उसी कलर के चढ़िया वगैरह सेम कलर सब तो तैयार हो गए लेकिन सेम हर हर रोज की नई ड्रेस और सब मैच कलर की तो महाराज जिस कलर की वो साड़ी खरीदी थी वो सेम कलर का सारा उसका सारा, सारा सेट था गहनों का भी होता है कई ऐसे होते हैं जिनका हर रोज का सेट अलग होता है गहनों ऐसे लोग भी होते तो गहने कपड़े पाउडर लिपस्टिक सब हो गया लेकिन कलर की चप्पल खोजने में देर हुई अब चप्पल खोजने में देर हुई वहां फिल्म में देर हुई तो साहब ने जरा डांट के बोला तो इसने डांट के जवाब दिया और आपस में मैम साहब और साहेब टकरा गए पिक्चर तो पिक्चर की जगह रही घर में बनाया हुआ भोजन ऐसे ही धरा गया रह गया और रात भर बेचैन होकर बिताया तो ये चित्रूपी सांप को जितनी सुविधाएं मिलती है उतना थोड़ी थोड़ी असुविधा में ज्यादा दुखी होता है जितनी ज्यादा फैसिलिटियां मिलती है जितना सुख के साधन मिलते हैं इतना ये पुष्ट होता जाता है इसका जहर बढ़ता जाता है गंगा किनारे एक महात्मा मैंने बताई थी कथा पोष महीने में बड़ी ठंडी पड़ती और वो महात्मा जी एक कपड़ा छोटा सा अपनी कटी को ढांक कर बैठे थे लंगोट जैसी थी कटी वस्त्र था दूसरे बाबा लोग उनके दर्शन करने गए बाबा ने कहा कि महाराज हमारे पास तो तीन तीन चार चार वस्त्र हैं ऊपर से ये शाल को भी गर्म शाल को भी काशाया वस्त्र से रंकर ओढ़ा है ये पांचवी है फिर भी हम थथर थर था, था, था, था, था, था, था, था कांप रहे हैं और आप जरा से कटिवस्त्र में फिर भी इतने शांत और इतने मस्त और इतनी शांति छलक रही है इतना आनंद आपकी निगाहों में इतनी मस्ती है आपको कोई ठंडी के असर नहीं महात्मा ने कहा कि भैया जो वैसाख महीने की फागुन वैसाख चैत्र चैत वैसाख ज्येष्ठ इन महीनों की जो गर्मी को पचा लेता है वो पोष की ठंडी को भी पचा लेता है जो दुख को गर्मी को पचाता है वो ठंडी को भी पचाता है जो दुख को पचाता है वो सुख को भी पचाता है जो मान को पचाता है वो अपमान को भी पचाता है जो अपमान को पचा सकता है वही मान को हजम कर सकता है जो दुख को पचा सकता है वही सुख को भोग सकता है तो आदर्श भोगता कौन है आदर्श भोगता वह है जो भोगों के पीछे गुलाम होकर ना भागे और भोगों से प्रभावित न हो अपितु भोग उसके आगे गिड़ उसकी मौज आई तो भोग पर दया करने के लिए उपयोग कर दिया मौज नहीं आए तो मुंह मोड़ लिया वो आदर्श भोगता है और सचमुच में उपभोग करता है दूसरे लोग क्या खाक भोगते हैं वो तो भोगों के भोग हो जाते हैं संसारी लोग जब चित्त से जुड़ते हैं और फिर भोग भोगने की इच्छा करते हैं तो हकीकत में वो भोग नहीं भोगते हैं भोग ही उनको भोग लेते हैं क्योंकि भोगों की चिंता चिंता में ये मिले तो सुखी ये मिले तो सुखी ये मिले तो सुखी क्या जाऊं तो सुखी ये करूं तो सुखी ऐसा करते करते चिंता रूपी डाकनी उन चित्त को तो नोच लेती तो भोग भोगने के चिंतन से जो भोगों के पीछे लठ लेकर पड़े हैं वो भोग क्या खाग भोगते हैं वो तो मजदूर है भिखारी है हकीकत में आदर्श भोगता तो वही है कि जिसके आगे भोग चक्कर मारते हो कबीर के आगे कोई ऐसी थी रूपवती ऐसा वैसा नखरा करने लगी कबीर ने कहा चल रही ठगनी थमक ठुमक नैनन को क्या ठुमकावे तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे जय जय चल रही ठगनी थमक ठुमक नैनन को क्या ठुमकावे वरी नहीं रेवरियो खाओ हे करे हो करे अरे चल रही ठगनी थमक ठुमक नैनन को क्या ठुमकावे तेरे हाथ कबीरा नहीं आ ठुमक ठुमक नैनन को क्या ठुम खावे तेरे हाथ कबीरा नहीं आ रहे श्री कृष्ण ने औधव को एक प्यारी कथा सुनाई भगवान जब नर नारायण के रूप में तप कर रहे थे बद्रिका आश्रम की तरफ वही श्याम बलराम हुए उनके तप को भंग करने के लिए देवेंद्र ने कुछ अप्सराएं भेजी लेकिन नरनारायण ने चित्त से पार का जो सुख पाया था निर्विकल्प सुख जो पाया था वो क्रिया के सुख में कैसे गिर सकते हैं नर नारायण ने आंख उठाकर देखा नहीं वो अप्सराएं निराश होकर गई फैल हो गई फिर इंद्र ने दूसरा जत्था भेजा वो भी फैल हो गया ऐसे जत्थे पे जत्था जत्था पे जत्था सोलह हजार भेजी कामदेव को भेजा रति को भेजा लेकिन महाराज तो नर नारायण अपने सहज स्वरूप से नीचे नहीं आए अपने तत्व से सविकल्प में और सविकल्प से भाव में और भाव से क्रिया में नहीं आए और होता ऐसा है पहले आपके तत्व में होते हो फिर विकल्प होता है भोग का फिर भाव होता है फिर क्रिया होती श्री राम क्रिया में उलझ गए तो क्रिया को थामो भाव में आओ भाव को बदलो समाधि में आओ समाधि को बदल के तत्व में चले जाओ बस आप नर नारायण रूप हो जाओगे राम भूलिया जबी आप तभी होया खराब ये गुरु नानक देव ने कहा जब हम अपने निज स्वरूप को भूलते ना तभी हम खराब होते हैं। महाराज नर नारायण भगवान को उन्होंने विचलित करने की कोशिश की लेकिन नर नारायण अचल रहे आखिर देवेंद्र आया प्रार्थना की के भगवान ये सब अपसराए हैं इन में से कुछ अप्सराओं को छोड़कर जाता हूं तुम्हारे आश्रम की शोभा बढ़ाएंगे ने कहा कह रहे हैं। ये? ये मेरे आश्रम की शोभा बढ़ाएंगे कुत्तिया तो अपने उर से एक महातेजस्वी अप्सरा बनाई जिसका नाम उर्वंशी रखा गया अपने उर् पैदा की संकल्प बल से उर्वंशी पैदा हुई प्रकट हुई तो जैसे तारों की टिमटिमाहट अंधेरी रात में प्रभाव रखती है लेकिन जब पूनम की रात होती है पूर्ण चंद्रमा अपने ओज में विकसित होता है तो तारों की टिमटिमाहट झांकी हो जाती है अथवा सूर्योदय होते ही तारे नहीं के बराबर हो जाते हैं ऐसे ही उर्वंशी के प्रगट होते ही सब अप्सराएं निस्तेज जैसी लगे इंद्र देखता ही रह गया बोले जा चाहिए तो इसको ले जा अपने स्वर्ग की शोभा बढ़ा यह सर्वगुण संबंध है इंद्र खुश हो गया और उर्वंशी को ले स्वर्ग में गया तब दूसरे अफसराओं ने कहा कि इन्हीं ने तो हमको आपके विघ्नों में आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा था इनको संतुष्ट होकर तुम आपने उर्वंशी दे दी तो हम दासियों को तो बोले क्या कि हम आपके साथ क्रीडा करें आपकी सेवा करें बोले अभी नहीं जब मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्याम बलराम के रूप में आऊंगा तब तुम तो वही अफ्सराए कहीं पर ऐसा सुना गया है कि वो सोलह वही अफसराए और आठ पट राणी ऑफिशियली सोलह हजार एक सौ आठ का जत्था जो है कृष्ण लीला में हम सुनते हैं। श्री राम खैर वो उर्वंशी नृत्य कला में अद्वितीय थी शोभा में रूप में लावण्य में हास में दूसरे के चित्त को प्रसन्न करना दूसरे के चित्त रूपी पक्षी को आंखें दे देना उसके पास था कला लेकिन जब कला बढ़ जाती है कोई योग्यता बढ़ जाती है और अपने अखंड स्वरूप का स्मरण नहीं होता है तो परिच्छिता रहती अहंकार रहता और जब अहंकार आता है तो सारी योग्यता पर पानी फिर जाता है श्री राम कितना भी पुण्य आत्मा हो कितना ही धर्मात्मा हो कितना ही बलवान हो कितना ही विद्वान हो कितना ही सत्ताधीश हो कितना ही धनाधीश हो लेकिन जब अहंकार आ जाता है तो सारे का सारा गुण अवगुण में बदल जाते नृत्य कर रही थी और उसको लगा कि मैं कितना सुंदर नाचती हूं सुंदर नाचती तो मैं की आ वो सहज में हो रहा है तो समाधि जैसा सुख क्रिया सहज में हो रही है तो समाधि जैसा सुख है लेकिन क्रिया का मूल्यांकन करके और कर्ता बन जाता है तो क्रिया के नीचे स्टेप पर आ जाता है आप जब ऑफिस में देश में या प्रदेश में जहां भी काम करते हो जब आनंद आता है तो समझो कि आप अपने कर्ता भाव को भूले हैं क्रिया तो हो रही है लेकिन आप अनजाने में भावना के जगत में पहुंचे हैं अनजाने में आप समाधि के जगत में पहुंचे तब काम करने में मजा आता है ड्राइविंग करते करते बहुत मजा आता है और डिसीजन साफ साफ लिए जा रहे हो आप क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन अनजाने में कुछ अंश आप भाव में हो कुछ अंश आप समाधि में हो एक हो एक रस हो जब आनंदित हो तो सुहाव डिसीजन आते और जब परेशान हो तो महाराज नहीं संभावना है तभी भी एक्सीडेंट हो जाता है जब तो जिस वक्त जो काम करे दिलचस्पी से करे और काम के लिए काम करें फल की आकांक्षा के लिए नहीं जब व्यवहार करते समय हमारी नजर फल पर होती है तो व्यवहार का रस नहीं मिलता है। जब हमारी न, हमारी नजर परमात्मा में होती है तो व्यवहार का भी फल सुंदर होता है और अंत भी शुद्ध होता है तो महाराज हमारे चित्र को पवित्र करने के तरीके हम जान ले चित्तमलिन तब होता है कि व्यवहार में फल की आकांक्षा जगत में सत्य बुद्धि विषय भोग में आसक्ति और भूतकाल के राग द्वेष का चिंतन किसी ने सुख दिया उसका राग किसी ने दुख दिया उसका द्वेष, वर्तमान में विषयों में आशक्ति और भविष्य के शेख चिल्ली के विचार शेख चिल्ली जैसे घोड़े दौड़ाते रहे तो आदमी के चित्त की योग्यता नाश हो जाती श्री हकीकत में भविष्य कभी होता नहीं जब होता है तो वर्तमान में होकर आता है कल कभी आता नहीं जब कल आएगा तो आज होकर आएगा तो जब आज कल को आज होकर आना है तो भविष्य की चिंता और भविष्य में सुखी होने की चिंता न करें वर्तमान में अपने चित्त को प्रसन्न रखें प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वपरी भक्ति है लेकिन वो प्रसन्नता किसी को शोषण करके या किसी की मजाक उड़ाकर जो प्रसन्नता होती है वो ठट्ठा मस्करी है श्री राम ठट्ठा मस्करी प्रसन्नता नहीं है चित्त के प्रसाद को प्रसन्नता बोलते और चित्त का प्रसाद मिलता है सत्संग से तो सही प्रसन्नता मिलती है सत्संग कुछ आदमी विचार कर रहे थे कि अमृत कहां होगा किसी जानकार ने कहा कि अमृत कहां होगा पूछने की क्या जरूरत है स्वर्ग में अमृत है दूसरे ने कहा स्टॉप ठहरो, स्वर्ग में अगर अमृत है तो स्वर्ग से पतन नहीं होना चाहिए पुण्यों का नाश नहीं होना चाहिए और स्वर्ग में द्वेश राग द्वेश नहीं होना चाहिए स्वर्ग में अगर अमृत है तो यह भी हम वास्तविक अमृत नहीं समझते दूसरे ने तीसरे ने कहा अमृत तो है चंद्रमा में चंद्रमा अमृत बरसाता है पेड़ पौधे औषधि पुष्ट होती है चंद्रमा में अमृत है बोले अच्छा चंद्रमा में अगर अमृत है चौथे ने कहा ठहरो चंद्रमा में अमृत है तो क्षय क्यों होता है पुनम के बाद फिर क्षय होने लगता है और उसमें कलंक क्यों दिखता है महाराज पांचवे आदमी ने कहा के भाई अमृत न स्वर्ग में है न चंद्रमा में है लेकिन अमृत तो स्त्री में है अधारा अमृत फिर जानकार ने कहा स्त्री में अगर अमृत है तो वो विधवा क्यों होती है दुखी क्यों होती है और उसके अधरों के नजीक होठों में बदबू क्यों आती है जय जय स्त्री में अमृत नहीं पांचवे व्यक्ति ने कहा अमृत तो सर्पों के पास होता है और गुरुड़ की माता को जरूरत पड़ी थी तो गरुड़ सर्पों से लेने गया था ये पुराणों में बात आती मणिधरों के पास अमृत होता है मले अमृत होता है तो उनमें विष कहा से आ जाता है विष भी अमृत हो जाना चाहिए इतने में एक दूसरे की चर्चा चल रही थी कोई कोई बुजुर्ग आया ठड़ा हुआ था चित्त उसका क्रिया से भाव में गया था भाव से समाधि में गया था समाधि से तत्व में पहुंचा था उसको बोला कि अमृत कहाँ होता है बोले तुम्हारा क्या निर्णय है सबने बताया कि स्वर्ग में होता है सांप में होता है इसमें होता है उसमें होता है एक आदमी ने बताया नहीं पृथ्वी पे तो अमृत होता है गौ के दूध में गाय का दूध भी अमृत माना गया है तंदुरुस्त गाय देसी तंदुरुस्त कांक्रेज गाय उसका जो दूध है वो अमृत माना गया पृथ्वी का लेकिन छह घंटा रखने के बाद खटास क्यों आती जय जय फट क्यों जाता है आखिर ये बात का प्रश्न कहा उत्तर देने के लिए बुजुर्ग को सबने प्रणाम किया कि आप ही बताओ काका उसने बोला कि भाई न वो स्वर्ग में अमृत है न पृथ्वी पे अमृत है न स्त्री में अमृत है न सांप में अमृत है न महाराज रूप में अमृत है न सत्ता में अमृत है स्वर्ग का अमृत तो दरिया का शोभ करने से पैदा हुआ था और स्त्री का अमृत या स्त्री को अमृत मानते हो तो वो तो महाराज विकारी को दिखता है निर्विकार को तो दिखेगा नहीं और रजवी से शरीर बना और फिर उसमें अमृत क्या आया सर्प में अमृत क्या आया अमृत तो हमें वहां मिला जो संतों की सभा में बैठा है और अमर तत्व की बात सुनते सुनते ये मृत देह और मृत चित्त भी अमृत जैसे आनंद में शराबोर हो जाते हैं अमृत तो हमने संतों की सभा में पाया अमृत तो हमने सत्संग में पाया और उसी अमृत के बल से मैं इतना बुजुर्ग होते हुए बुढा होते हुए भी शरीर क्षीण काया होते हुए भी चित्त के प्रसाद से आत्म प्रसाद से संतुष्ट हूं और तुम पर निगाह डालता हूं तो तुम्हें भी संतोष हो रहा है आनंद आ रहा है तो सच्चा अमृत तो संतों की सभा में है वो दरिया का मथुन कर स्वर्ग का अमृत निकला था लेकिन संत के हृदय का अमृत तो परमात्मा का चिंतन करने से परमात्मा तत्व के बोध के प्रभाव से आनंद उत्पन्न करते करते निकलता है स्वर्ग का अमृत तो शोभ से निकला था मंथन से निकला था लेकिन संत के हृदय से जब परमात्मा की चर्चा निकलती है वो तो हृदय की शीतलता होते होते निकलती है तो सच्चा अमृत तो हमने सत्संग में पाया ये सत्संग श्री कृष्ण औधव को सुनाए जा रहे जय जय कि औधव उर्वंशी को जब गर्व हुआ तो नृत्य की कला भूल गई नृत्य की कला भूल गई तो ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जा तू तो मृत्यु लोग को प्राप्त हो उर्वंशी को अपनी गलती का पता चल गया कि मेरे में मद आ गया था उसी लिये महाराज उर्वंशी जब स्थापित हो गई तो उसने माफी क्षमा याचना की ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ ब्रह्मा जी ने कहा जब ऐल राजा को महाप्रतापी राजा था ऐल उसके दो नाम है ऐल राजा भी बोलते ऐल भी नाम था उरु राजा भी था तो वो ऐल राजा को जब तू नग्न अवस्था में देखेगी तब तू तुम श्राप से मुक्त होगी और फिर स्वर्ग में तुझे प्रवेश मिलेगा इंद्र ने देखा कि मेरी बिचारी उर्वंशी मृत्युलोक में जा रही है अब जल्दी से श्राप निवृत्त हो जाए इसलिए अश्विनी कुमार दो दे दिए साथ में और मेढा का रूप धारण करके घेटा का रूप उसकी सेवा चाकरी में उर्वंशी आई और वैश्य बनकर एल राजा को अपने पंजे में फंसाया। वो इतना ऐल राजा महाप्रतापी था कि बड़े-बड़े धारी पर वाले अच्छे अच्छे राजा ऐल राजा के प्रताप से प्रभावित होकर ऐल राजा को नत मस्तक होते थे उसके चरण सेवन की वांछा करते थे गरीबों का और प्रजा का पालक था मित्रों का परम सुहद था और शत्रुओं के लिए बड़ा काल था दान करने में बड़ा दाता था और महाराज विद्या धन ऐश्वर्य बल होते हुए भी अब निर्भिमानी था ऐसा ऐल राजा को उसने वैशा बनकर अपने चुंगल में फंसाया और ऐल राजा उसके मुंह में पड़ गया और मुंह में पड़ा तो इंद्रियों के सुख में पड़ा और इंद्रियों का सुख बार बार भोगने से आदमी आत्म सुख से भाव सुख से समाधि के सुख से नीचे आ जाता है और समाधि का सुख बार बार भोगने से इंद्रियों के सुख दुख से ऊपर उठ जाता है श्रीराव बार बार ध्यान का समाधि का सुख भोगने से आदमी विकारों के सुख से ऊपर उठ जाता है और बार बार विकारों का सुख भोगने से आदमी समाधि के सुख से आत्म सुख से नीचे आ जाता है श्रीराव तो वो इतना यशस्वी प्रतापी राजा था धीरे धीरे महाराज उस गणिका के बस हो गया। जैसा वो कहती वो करता जैसे नचाती जैसे बंदर को नचाया जाता है ना मदारी नचाता बंदर को ऐसे सूर्य उदय होकर अस्त हो जाए रात होकर सुबह हो जाए सुबह होकर रात हो, हो जाए दिन बीत जाए दो दिन बीत जाए चार दिन बीत जाए जाओ जाओ करो करो करो करो राज काज, दूसरे लोग करे और वो वो उसी में अप्सरा में तले एक रात्रि को वो सोई थी और उसके दो जो मेढे थे घेते वो चोर चुरा के ले गए चोर के जब ले रहे थे ले गए तो आवाज सुनकर एक एकाएक झपकी कौन उपकी और देखा कि मेरे मेड़े चुराए जा रहे थे तो उर्वंशी ने कसम खिलाया था राजा को कि इनको अपने बच्चों जैसा आप रखेंगे ये कसम खाई थी तो उर्वंशी जगी और बोले तुम्हें धिकार है अपने बेटे और कोई चुराए लिए जा रहे और तुम इधर सोए हो मेरे बिस्तर पर शर्म नहीं आती के तुम प्रतापी हो काय के वीर हो काय के राजा हो चोरों से दो मेढे नहीं छुड़ा सकते हो और स्त्री जब अपमान कर देती है और आदमी स्त्री लंपट होता है तो उसको ज्यादा जोश आता हो उठाया हत्या और तो भगा उनके पीछे भगा तो ऊपर का कपड़ा का तो ख्याल रहा नहीं खाली वो पछेड़ी पछेड़ी थी और भगा तो महाराज वो भी उतर गए फिर भी भागे जा रहा है कहा प्रतापी राजा यशस्वी ओजस्वी और कहा वो दो मेढों को पकड़ने के लिए स्त्री के ऑर्डर के पीछे भागे जा रहा पछेड़ी छूट गई तो छूट गई एकदम दिगंबर इतने में बिजली का झबकारा हुआ बिजली का झबकारा होते ही पूर्ण गली में खुले शरीर उसको देख लिया नग्न नग्न देखते ही और घर से बाहर निकल हुई उसका तो काम पूरा हो गया भगवान उद्धव को बताते हैं कि उर्वंशी जब स्वर्ग में आने को तत्पर हुई तो ऐल ने उसको प्रार्थना की कि हे सुंदरी हे कमल लोचनी हे क्या क्या भाई वो तो कामी लोग जाने श्री राम क्या क्या उसको नाम देकर उसने पुकारा लेकिन उसने एक न सुनी और स्वर्ग में जाने तो ऐल राजा महाप्रतापी विलाप करने लगा कि तू मेरे को छोड़कर जाती है तू एक बार तो मेरे से कंठ लग मेरे को आलिंगन दे मेरे को सुखी करते रहे बिना मैं कैसे जूंगा मैंने अपने राज्य को छोड़ दिया ऐसे छोड़ दिया वो छोड़ दिया अब मेरे जीवन का तो सहारा है वो है बोले सहारा बारा क्रिया के सुख का एक दूसरे को नोचना होता है कोई किसी का सहारा नहीं है सच्चा सहारा तो परमात्मा है लेकिन विकारी मन में उसके असर नहीं हुई स्त्री ने फटकार दिया नालत मार दिया तभी भी अंदर में वैराग्य नहीं हुआ विवेक नहीं हुआ क्योंकि क्रिया के सुख में इतना हम लोग तादाद में हो जाते हैं कि अपमान भी उस वक्त मजाक लगता है श्री राम इस प्रकार अल राजा या, याचना करने लगा उसके आलिंगन उसको दया आई और उसने बोध दिया कि इस मेरे शरीर को कई बार आलिंगन किया है वर्षो पर आलिंगन किया तुमको क्या मिला जरा सोचो अब वैराग्य को प्राप्त करो ये दे नश्वर है। और नश्वर क्रिया का सुख है और इसमें क्रिया नश्वर क्रिया के सुख में आप अपने शाश्वत प्रभु को क्यों भूलते फिर भी ऐल का मोह नहीं गया एल गिड़गिड़ लगा आखिर उर्वंशी का हृदय पिघला और उसने क्या करा गंधरों से अग्निपात्र लेकर दिया बोले इस अग्नि अग्निपात्र में जब तुम हवन करोगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे और फिर हम वहां भोग भोगे राजा अपने मंदिर में अपने महल में चला गया विषाद विषाद युक्त तो सो गया सो गया तो उसको फिर जैसा क्रिया में सुख देखता है सुख दुख के राग द्वेश के संस्कार पड़ते हैं ऐसा ही स्वप्न देखता है उसने स्वप्न देखा स्वप्न देखा उर्वंशी देखी स्वप्न में दाढ़ी वाला गुरु नहीं देखा चोटला वाला गुरु देखा महाराज <laughs> उठा और वो जो अग्नि पात्र था उसमें उसने हवन किया उसके प्रताप से वो स्वर्ग में गया और चीरकाल तक उर्वंशी के साथ उसने भोग भोगे उर्वंशी के साथ भोग भोगे जब क्षीण काय हुआ क्षीण पुण्य हुआ तब उसे वैराग्य आया, अरे मुझे धिकार मैं कहा प्रतापी राजा कहाँ तेजस्वी राजा कहा धर्मात्मा और गरीबों का पालन पोषण करने वाला और कहा एक विकारी क्रिया के सुख में मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया इसमें उर्वंशी का कसूर नहीं है मेरा कसूर है मैंने अपने महाप्रताप को भूलकर एक वैशा के फंदे में में फंसा अपनी पतव्रता स्त्री हो तो अलग बात है स्त्री हो तो अलग बात है लेकिन मैं वैशा और जो श्राप से उर्वंशी वैशा का रूप धारण किया था और उसके में चुंगल में फंस गया अरे काम तुझे धिकार है एक का सुख तुझे धिकार है मुझ जैसे प्रतापी राजा को तूने ऐसा हरण कर लिया शिव को और बड़े बड़े ऋषियों को तपस्वियों को काम तूने गिरा दिया काम तुझे धिकार है और जो तेरा ग्रास हो जाता है उसके पश्चात आपका कोई पार नहीं रहता है ऐसा करके ऐल राजा विलाप करने लगे परमात्मा चरण में जाता है आत्मचिंतन में जाता है तो उसका हृदय शुद्ध होने लगता है श्री राम तो ये चित्त जब भोग भोगते हैं तो अशुद्ध होता है लेकिन भोगों की तुच्छता जब याद करके परमात्मा की महता की स्मृति करता है तो चित्त शुद्ध तो जड़ होने लगता है और अग्नि का संयोग मिले तो महाराज बाष्पीभूत होने लगता है एक बाष्प एक पानी के ड्रॉप में जब वो हिट मिलती है और बाष्पीभूत होता है तो तेरह सोगुनी ताकत हो जाती है ऐसे ही चित्त को जब विवेक वैराग्य की अग्नि मिलती है तो चित्त बड़ा शक्तिशाली हो जाता है सूक्ष्म हो जाता है और वो परमात्मा यात्रा में सफल होने लगता है और चित्त को जब भोग मिलता है तो वो पुष्ट होने लगता है और स्थूल होने लगता है जितना जितना हमें भोग मिलते हैं और भोग की आसक्ति होती है उतना उतना हम भीतर से छोटे हो जाते हैं और जितना जितना भोग की बेपरवाही करके आत्मयोग करते हैं उतने उतने हम अंदर से बेपरवाह हो जाते हैं और निर्भय हो जाते हैं तो आज का ये श्लोक वशिष्ठ जी महाराज का है दुराशा रूपी दूध के पीने से भोग रूपी वायु के आहार से प्राप्त होते बल से संसार में आस्था रखने से और विषय पदार्थों में घूमने से चित्र रूपी सांप पुष्ट होता है अब हमें यत्न करना चाहिए कि हमारे चित्र रूपी सर्प को पुष्टि न मिले लेकिन हमारा चित्र रूपी सर्प सूक्ष्म हो श्री राम जिन उपायों से हमारा चित्रूपी सांप सूक्ष्म होता है निर्जहर होता है वे उपाय हमको करने चाहिए जिन उपायों से हमारे चित्त में विषयों का जहर बढ़ता है उन उपायों से बचना चाहिए श्री राम तो सत्संगति हमारे चित्त को शुद्ध करती है और कुसंग जो है हमारे चित्त को मलिन करता है साधक अगर विषय व्यक्ति का साधु अगर तो असाधु का संग करे तो साधु भी असाधु होने लगता है और असाधु अगर साधु पुरुषों का संग करता है तो असाधु भी साधु होने लगता है तो साधक को हमेशा उच्च संग पर ध्यान रखना चाहिए अपने से भक्ति में ज्ञान में त्याग में जो ऊंचे हैं उनका संग करने से चित्त का विष कम होता है और अपने से जो नीचे है भक्ति में त्याग में सेवा में जप में स्मरण में संयम में अपने से जो नीचे हैं उनके कहने में अगर हम लगने लगते हैं तो हमारे चित्त में विकार होने लगते हैं तो हम अपनी रक्षा कैसे करें कि जिन्होंने अपनी रक्षा की ऐसे पुरुषों का संग हरि की शरण ले परमात्मा का चिंतन करे एक ऑडिट ऑफिसर था बड़ा ऊंची लेवल का था वो तालुकों के राज्य की जाकर ऑडिट करता था और एक महापुरुष के चरणों में गया और उसके दर्शन महापुरुष के दर्शन करके ऑडिटर के चित्त में हुआ कि बाबा जी से कुछ अपने उद्वार का रास्ता पूछे बाबा जी को प्रार्थना किया कि महाराज कृपानाथ कुछ कहिए मेरे लिए बाबा जी ने कहा क्या कहें आप तो बहुत जानते बड़े ऑफिसर है बड़ी ऑडिट करते हैं सब कुछ जानते हैं बड़े साहब है बड़े साहब को क्या सिखाया जाए बोले नहीं महाराज आप कृपा करके मेरे को कुछ पता ही बाबा ने कहा देखो आप ऑडिट तो करते ही है ऑडिट हाँ। तो करते हैं तो क्या बढ़िया है उधर तो नजर नहीं डालते कहा कमी है उधर ही नजर डालना पड़ता है और कमी को खोजने के लिए ही तुम्हारी नियुक्ति होती है हाँ तो जैसे दूसरों के चौपड़े ऑडिट करते हैं ऐसा अपनी दिनचर्या का ऑडिट करोगे तो कल्याण हो जाएगा श्री राम जैसे दूसरों के किताब चौपड़े ऑडिट करते हैं ऐसी अपनी दिनचर्या को ऑडिट करोगे तो कल्याण हो जाएगा महाराज अपने चित्त के विचारों की ऑडिट उन्होंने किया बुद्धिमान तो थे दिनचर्या की ऑडिट करते थे तो देखते थे कि अरे किसी की चाय पीना किसी का कुछ खाना किसी का कुछ ऐसे चित्त मेरा मलिन हो जाता और जो दूसरों को फुसला के बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं ऐसे ही राजकारणियों की खुशामद करता हूं तब तो मेरे को प्रमोशन हुआ और जिनकी खुर्सी का कोई भरोसा नहीं है उनकी इतनी खुशामद करता हूं और जिसकी खुर्शी सदा के लिए अटल है वो परमात्मा मेरे पास है उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मैं कितना भागा हूं उनको वैराग्य हुआ और महाराज उसने रिजाइन कर दिया और अभी इस समय वो बड़ा ऑफिसर एक ऐसी शांत जगह पर है कि ईश्वर और वो दूसरे तीसरे की कोई जरूरत ही नहीं जो कि बन गया वो तो जब हमारा चित्त शुद्ध होता है तो थोड़े से ही वचन संत के हमारे चित्त को परमात्मा के रंग से रंग देते हैं और चित्त हमारा मलिन होता है तो बार बार बार बार सुनते धीरे धीरे धीरे धीरे मैल निकलता है श्री राम जैसे स्वच्छ कपड़ा होता है तो थोड़ा पानी डालने से ही साफ हो जाता है और मलिन कपड़ा है तो उसको बारम्बार पानी चाहिए पाउडर चाहिए सोडा खार चाहिए सटासट चाहिए वो भी शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध चित्त में तत्व की बात जल्दी लग जाती है और अशुद्ध चित्त में बार बार सुनने से अशुद्ध चित्त की पहले चित्धि दूर होती है और बाद में वो चित्त चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाता है तो हम दुखी क्यों होते हैं कि जब संसार सत्य लगता है भोग भोग कर वस्तु खाकर पीकर देखकर ही सुख मानते हैं और अंतर सुख से जब विमुख होते हैं तो हमारी अधोगति होती है और अंतर सुख से करीब होते हैं और बाहर के सुख से विमुख होते हैं तो हमारी उर्दगति होती है अरे परमात्मा के ध्यान में हम परमात्मा के चिंतन में हम परमात्मा के भाव में परमात्मा के प्रेम में अपने चित्त को डुबाते रहें हे परमात्मा ऐसी तू कृपा करना दया निधे जीवन का सूरज ढल रहा है आत्म का सूर्य उदय हो जाए ऐसी हमें देना मेरे चित्त तू का चिंतन कर तेरा कल्याण होगा हे मेरे चित्त तू चैतन्य स्वरूप परमात्मा की शरण ले जो तेरे हृदय में है जिसकी सत्ता से तू चिंतन करता है उसी अचिंत परमात्मा के में, उसी परमात्मा के भाव में उसी परमात्मा के विरह में तू अपने अघों को को अपने पापों को धो डाल, जैसे उरु राजा ने धोए थे और एकांत में चला गया था और अपने चित्त को भोगों से निवृत्त करके चैतन्य स्वरूप परमात्मा में स्थापित कर दिया था ऐसे ही है मेरे मन है मेरे चित्त भी ये संसार की तुच्छ इच्छाओं से उपरा होकर अंतर्यामी परमात्मा की शांति पाने का संकल्प कर जो तेरे हृदय में अभी है बाद में रहेगा देह के छूटने के बाद भी जो तेरे साथ है उसको तू अपना मान जो संसार का बनकर भगवान का भजन करता है उसको बरकत नहीं आती लेकिन जो भगवान का होकर भगवान का भजन करता है भगवान के साथ अपनापन का संबंध मानकर जो करता है उसका चित्त जल्दी से प्रसाद लेता है। तो उसी परमात्मा को प्यार कर जो सचमुच में तेरा है संसार की वस्तुएं तेरी पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी संसार के साथी तेरे पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे